नींद खुलने पर भक्तों में से कोई कोई देखते हैं कि सवेरा हुआ है 17 अक्टूबर 1882 मंगलवार श्री राम बालक की भांति दिगंबर हैं और देव देवियों के नाम उच्चारण करते हुए कमरे में टहल रहे हैं आप कभी गंगा दर्शन करते हैं कभी देव देवियों के चित्रों के पास जाकर प्रणाम करते हैं और कभी मधुर स्वर में नाम कीर्तन करते हैं कभी कहते हैं वेद पुराण तंत्र गीता गायत्री भागवत भक्त भगवान गीता को लक्ष्य करके अनेक बार कहते हैं त्यागी त्यागी त्यागी त्यागी फिर कभी तुम ही ब्रह्म हो तुम ही शक्ति तुम ही पुरुष हो तुम ही प्रकृति तुम ही विराट हो तुम ही स्वराट स्वतंत्र अद्वितीय सत्ता तुम्ही नित्य हो तुम्ही लीलामयी तुम्हें सांख्य के चौबीस सत हो इधर काली मंदिर और राधाकांत के मंदिर में मंगल आरती हो रही है शंख घंटे बज रहे हैं भक्त उठकर देखते हैं कि मंदिर की फुलवाड़ी में देव देवियों की पूजा के लिए फूल तोड़े जा रहे हैं और प्रभाती रागों की लहरें फैलाती हुई नौबत बज रही है नरेंद्र आदि भक्त प्रातः क्रिया से निपट कर श्री रामकृष्ण के पास आए श्री राम कृष्ण सहास्य मुख हो उत्तर पूर्व वाले बरामदे में पश्चिम की ओर खड़े हैं नरेंद्र मैंने देखा कि पंचवटी में कुछ नानक साधु बैठे हैं श्री राम कृष्ण हाँ वे कल आए थे नरेंद्र से। तुम सब एक साथ चटाई पर बैठो मैं देखूं। सब भक्तों के चटाई पर बैठने के बाद श्री कृष्ण आनंद से देखने और उनसे बातचीत करने लगे नरेंद्र ने साधना की बात छेड़ी वीर भाव की साधना कठिन है संतान भाव शुद्ध है श्री राम नरेंद्र आदि से भक्ति ही सार वस्तु है ईश्वर को प्यार करने से विवेक वैराग्य आप ही आप आ जाते हैं नरेंद्र एक बात पूछूं, क्या औरतों से मिलकर साधना करना तंत्रों में कहा गया है श्री राम वे सब अच्छे रास्ते नहीं बड़े कठिन है और उनसे प्रायः पतन हुआ करता है तीन प्रकार की साधनाएँ हैं वीर भाव दासी भाव और मातृभाव मेरी मातृभाव की साधना है दासी भाव भी अच्छा है वीर भाव की साधना बड़ी कठिन है संतान भाव बड़ा शुद्ध भाव है नानकपंथी साधुओं ने आकर श्री रामकृष्ण को नमो नारायण कहकर अभिवादन किया श्री रामकृष्ण ने उनसे बैठने को कहा ईश्वर के लिए सभी कुछ संभव है रामकृष्ण कहते हैं ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं उनका यथार्थ स्वरूप कोई नहीं बता सकता सभी संभव है दो योगी थे ईश्वर की साधना करते थे नारद ऋषि जा रहे थे उनका परिचय पाकर एक ने कहा तुम नारायण के पास से आते हो वे क्या कर रहे हैं नारद जी ने कहा मैं देख आया कि वे एक सुई के छेद में ऊट हाथी घुसाते हैं और फिर निकालते हैं उस पर एक ने कहा इसमें आश्चर्य की क्या है उनके लिए सभी संभव है पर दूसरे ने कहा भला ऐसा कभी हो सकता है तुम वहाँ गए ही नहीं दिन के नौ बजे होंगे श्री रामकृष्ण अपने कमरे में बैठे हैं कौन नगर से मनोमोहन सपरिवार आए हैं उन्होंने प्रणाम करके कहा इन्हें कलकत्ते ले जा रहा हूँ कुशल प्रश्न पूछने के बाद श्री राम ने कहा आज माह का पहला दिन है और तुम तो कलकत्ते जा रहे हो क्या जाने कहीं कुछ खराबी न हो यह कहकर जरा हंसे और दूसरी बात कहने लगे नरेंद्र को मग्न होकर ध्यान करने का उपदेश नरेंद्र और उनके मित्र स्नान करके आए श्री राम ने व्यग्र होकर नरेंद्र से कहा जाओ बट के नीचे जाकर ध्यान करो आसन दू नरेंद्र और उनके कुछ ब्राह्म मित्र पंचवटी के नीचे ध्यान कर रहे हैं करीब साढ़े दस बजे होंगे थोड़ी देर में श्री राम कृष्ण वहाँ आए मास्टर भी साथ हैं श्री राम कृष्ण कहते हैं ब्राह्मण भक्तों से ध्यान करते समय ईश्वर में डूब जाना चाहिए ऊपर ऊपर तैरने से क्या पानी के नीचे नीचे वाले लाल मिल सकते हैं फिर आपने राम प्रसाद का एक गीत गाया जिसका आशय इस प्रकार है एमन, काली कहकर रूपी अथाह जल में लगा यदि दो ही चार में धन हाथ न लगा, तो भी रत्नाकर नहीं हो सकता। पूरा दम लेकर एक ऐसी डुबकी लगा कि तू कुलकुंडलनी के पास पहुंच जाए ऐमन ज्ञान समुद्र में शक्ति रूपी मुक्ताएं पैदा होती है यदि तू शिव की युक्ति के अनुसार भक्ति पूर्वक ढूँढेगा तो तू उन्हें पा सकेगा उस समुद्र में काम आदि छह घड़ियाल हैं जो खाने के लोभ से सदा ही घूमते रहते हैं तो तू विवेक रूपी हल्दी बदन में चुपड़ ले उसकी बू से वे तुझे छुएंगे नहीं कितने ही लाल और मालिक उस जल में पड़े हैं रामप्रसाद का कहना है कि यदि तू कूद पड़ेगा तो तुझे वे सब के सब मिल जाएँगे